ब्रह्म सूत्र शंकर हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा पाद चौथा इस पाद में लिंग शरीर श्रुतियों के विरोध का परिहार है अधिकरण पहला प्राणोत्पत्त्याधिकरण सूत्र एक चार सूत्र पहला तथा प्राण सूत्रार्थ ए जायते जाते प्राण इत्यादि श्रुति में जिस प्रकार आकाश आदि की उत्पत्ति है तथा उसी प्रकार प्राण प्राण इंद्रियों की उत्पत्ति भी कही गई है अतः इंद्रिया उत्पन्न होती है आकाश आदिभूत विषय श्रुतियों के परस्पर विरोध का परिहार तृतीय पाद से किया गया अब चतुर्पाद चतुर्थ पाद से इंद्रिय उत्पत्ति संख्या स्वरूप विषय श्रुतियों के विरोध का परिहार किया जाता है उसमें तत्तेजो असृजक उसने तेज की सृष्टि की उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि उत्पत्ति उत्पत्ति प्रकरणों में प्राणों की उत्पत्ति नहीं कही गई है और कहीं पर इनकी अनुत्पत्ति सुनी जाती है क्योंकि एसदा इदम अग्रह पहले यह असद व्याकृति ही था तदाहु कहते हैं वह असत क्या था इस प्रकार विचार करने लगे उत्पत्ति के पूर्व वे ऋषि असत थे वे कहते हैं वे ऋषि कौन है प्राण ही ऋषि है इस प्रकार उत्पत्ति के पूर्व प्राणों के सद्भाव की श्रुति है और अन्यत्र यथा अग्निर ज्वलतः जैसे जलती हुई अग्नि से छोटे छोटे विस्फुलिंग निकलते हैं वैसे ही इस आत्मा से संपूर्ण प्राण निकलते हैं जाते इससे प्राण मन और सब इंद्रिया उत्पन्न होती है सप्ताह प्राण उससे उत्पन्न होते हैं सर उस पुरुष ने प्राण हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया फिर प्राण से श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन और अन्य को उत्पन्न किया इत्यादि स्थलों में प्राण की उत्पत्ति बढ़ी जाती है पूर्व पक्षी तत्त स्थलों में श्रुतु के परस्पर विरोध होने से और दोनों में एक पक्ष के निर्धारण कारण के अनुरूपित होने से अप्रतिपत्ति प्राप्त होती है अथवा उत्पत्ति के पूर्व इंद्रियों के की होने से प्राणों की उत्पत्ति सी है ऐसा प्राप्त होता है सिद्धांति इससे कहते हैं तथा प्राणा परंतु इस सूत्र में तथा यह अक्षर किस प्रकार अनुकूल होगा क्योंकि प्रकृत उपमान का अभाव है सर्वगत अनेक है ऐसा मानने वाले का दूषण गत पाद के अंत में प्रकृत है परंतु सादृश्य के न होने से वह दूषण प्राण का उपमान नहीं हो सकता जैसा सिंह है वैसा बल इस प्रकार सादृश्य होने पर भी उपमान होता है जैसे अब जैसे सब आत्माओं की सन्निधि में उत्पन्न हुआ अदृश्य अनियत है वैसे प्राण भी सब आत्माओं के प्रति अनियत है इस प्रकार यदि कहो कि अदृष्ट के साथ साम्य प्रतिपादन करने के लिए प्राण का उपमान है तो वह भी देह के अनियम से ही उक्त होने से उत्तर हो उपमित नहीं उत्पत्ति जा, की की कही गई है और प्राणों की उत्पत्ति कहने की इच्छा है इसलिए तथा यह असंबद्धता प्रतीत होता है परंतु यह आक्षेपयुक्त नहीं है क्योंकि उदाहरण में ग्रहित उपमान से संबंध संबंध उपन्न होता है इस हा, इस विषय में आत्मा से सब प्राण सब सब सब देव और सब भूत विविध रूप से निकलते हैं उत्पन्न होते हैं इस प्रकार का प्राणोत्पत्ति वादी वाक्य समुदाय उदाहरण है उसमें जैसे लोग आदि परब्रह्म से उत्पन्न होते हैं वैसे प्राण भी परब्रह्म से उत्पन्न होते हैं यह अर्थ है उस प्रकार तस्मात जाते प्राणों इससे प्राण उत्पन्न होता है मन संपूर्ण इंद्रिया आकाश वायु अग्नि जल और विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है इत्यादि श्रुतियों में भी आकाश आदि के समान प्राणों की उत्पत्ति है ऐसा समझना चाहिए अथवा पान व्याप्च तद्वत और सोमपान करने से व्यपत वमन हो तो उसके समान इत्यादि स्थलों में व्यवहित उपमान के संबंध का भी आचरण किया है जैसे गत पाद के आरम्भ में उक्त आकाश आदि परब्रह्म ब्रह्म के विकार निश्चित है वैसे प्राण भी परब्रह्म के विकार है ऐसी योजना करनी चाहिए पुनः प्राणों में विकारत्व पुनः प्राणों के विकारत्व में हेतु कौन है विकारत्व प्रतिपादक ही हेतु है परंतु जो यह कहा गया है कि कई स्थलों में प्राणों की उत्पत्ति नहीं सुनी जाती वह तो अयुक्त है क्योंकि अन्य स्थलों में उनकी उत्पत्ति का श्रवण है कहीं पर अश्रवण अन्यत्र अन्यत्रुत का निवारण करने में उत्साह नहीं करता इसलिए यह कथन सुसंगत है कि श्रवण श्रुति के समान होने से आकाश आदि के समान प्राण भी उत्पन्न होते हैं। सूत्र दूसरा गौण्य संभवात सूत्रार्थ इंद्रियो की उत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति गौणी नहीं हो सकती अतः इंद्रिया उत्पन्न होती है भाषा जो यह कहा गया है कि उत्पत्ति के पूर्व प्राणों की सद्भाव के श्रवण से प्राणों की उत्पत्ति श्रुति गौण है उस पर कहते हैं गौण्य संभवी का असंभव वह गौण्य संभव है प्राणों की उत्पत्ति श्रुति गौणी नहीं हो सकती क्योंकि प्रतिज्ञा की हानि का प्रसंग आता है हे कश्मीन इसके विज्ञात होने पर यह सब विज्ञात होता है इस प्रकार एक के विज्ञान से सबके विज्ञान के प्रतिज्ञा कर उसके साधन के लिए इतस्मात जायते उससे प्राण उत्पन्न होता है इत्यादि श्रुति है वह प्रतिज्ञा प्राण आदि समस्त जगत ब्रह्म का विकार होने पर प्रकृति से व्यतिरिक्त विकार के अभाव से सिद्ध होती है परंतु प्राणों की उत्पत्ति श्रुति होने पर तो यह प्रतिज्ञा बाधित होगी इस प्रकार पुरुष ए यह समस्त जगत कर्म और तप ज्ञान पुरुष ही है वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है और ब्रह्म यह समस्त जगत वरिष्ठ ब्रह्म ही है, है यह श्रुति प्रतिज्ञात अर्थ का उपसंहार करती है और इस तरह आत्मनो हे मैत्री आत्मा के दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान से यह सब विदित होता है इस प्रकार की श्रुतियों में ही इस प्रतिज्ञा की योजना करनी चाहिए तो पुनः उत्पत्ति के पूर्व प्राणों के सद्भाव की, की श्रुति किस प्रकार है यह मूल प्रकृति विषय नहीं है क्योंकि अप्राणो ही अमना अप्राण मनोहीन विशुद्ध एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है इस प्रकार मूल प्रकृति प्राण आदि समस्त विशेषो से रहित अवधारित होती है उत्पत्ति के पहले प्राणों के सद्भाव का अवधारण यह स्विकार की अपेक्षा से अवंतर प्रकृति विषयक है ऐसा समझना चाहिए कारण की व्याकृत विषयक बहुत सी अवस्थाओं का भी प्रकृति विकार भाव श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध है में गौण्य संभव इसके पूर्वपक्ष सूत्र होने से जन्म श्रुति गौणी है क्योंकि मुख्य का असंभव है इस प्रकार व्याख्यान किया गया है और प्रतिज्ञा की हानि होने से वहां सिद्धांत कहा गया है यहाँ तो सिद्धांत सूत्र होने से गौणी जन्म श्रुति का असंभव होने से ऐसा व्याख्यान किया है परंतु उसके अनुसार यहाँ भी जन्म श्रुति गौणी है असंभव होने से ऐसा व्याख्यान करने वालों से प्रतिज्ञा हानि की उपेक्षा की जाएगी सूत्र तीसरा तत्प्राक्ष तत्प्राक्षते चूत्रार्थ जायते यह जन्मवाचक पद आकाश आदि की अपेक्षा से प्राणों में श्रुत होने से प्राणों की उत्पत्ति मुख्य है और इससे आकाश आदि के समान प्राणों की भी जन्म श्रुति मुख्य ही है क्योंकि जायते ऐसा वाचक पद प्राणों में पहले है, उसकी उत्तर आकाश आदि में भी एक तस्मात जायते प्राण यहाँ पर अनुवृत्ति होती है आकाश आदि का जन्म मुख्य है ऐसा प्रतिष्ठापित किया जा चुका है उसके सादृश्य से प्राणों का भी जन्म मुख्य ही हो सकता है कारण की एक प्रकरण में और एक वाक्य में एक बार उच्चारित और बहुत से संबंध संबद्ध हुआ एक शब्द कही मुख्य और कही गुण है ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा मानने से वाक्य विरूप भेद प्रसंग हो जाएगा इस प्रकार स प्राण मृत उसने प्राण को उत्पन्न किया प्राण से श्रद्धा हो यहां भी प्राणों में श्रुत सृज धातु अनंतर उत्पन्न होने वाले अन्य श्रद्धा आदि में अनुवृत्त होता है जहाँ भी पश्चात श्रुत शब्द पूर्वों के साथ संबंधित होता है वहाँ भी यही न्याय है जैसे सर्वाणी भूतानि सब भूत निकलते हैं इस प्रकार यह अंत में पठित विचरती शब्द पूर्वप्राण आदि से भी संबंधित होता है सूत्र चौथा तत्पूर्वकवाद वाच तत्पूर्वकवाद वाच इत्यादि से मन और और प्राण सहित वाणी में तेज जल अन्न पूर्वकत्वा कथन है अतः इंद्रियों की उत्पत्ति यद्यजो असृजित इस प्रकरण में प्राणों की उत्पत्ति पठित नहीं है कारण कि तेज जल और अन्न इन तीन भूतों की उत्पत्ति का ही श्रवन है तथा प्राण और मन का ब्रह्म प्रकृतिक तेज जल और अन्नपूर्वक अभिधान होने से और उनके से सब इंद्रियों में प्रभावत्व सिद्ध होता है जैसे कि अन्नमयम सौम्य हे सौम्य मन अन्नमय प्राण जलमय और वाणी तेजोमयी है इसी प्रकरण में वाणी प्राण और मन तेज जल और अन्नपूर्वक कहे गए है उसमें यदि उनके अन्नमयत्व आदि सुख्य ही है मुख्य ही है तो उससे उनमें ब्रह्म ही है और यदि उनमें आदि गौण हो तो भी ब्रह्म कर्तृक नाम रूप के व्याकरण अभिव्यक्ति में श्रवण होने से ये नाश्रुतम श्रुतम भवती जिससे अश्रुत श्रुत होता है इस प्रकार उपक्रम होने से ऐतदात्म इदम सर्वम एक आत्म ही यह सब है ऐसा उपसंहार होने से और अन्य श्रुति में प्रसिद्ध होने से मन आदि में अन्नमयत्व आदि वचन ब्रह्म कार्यत्व विस्तार के लिए ही है ऐसा ज्ञात होता है इससे भी प्राण ब्रह्म के विकार है यह सिद्ध होता है अधिकरण दूसरा सप्तरण सूत्र पांचवा सप्त गतेर ग विशेषतवाच सप्त सूत्रार्थ सप्त इंद्रिया सात है, है क्योंकि श्रुति से उनके सप्तत्व का ज्ञान होता है च और विशेषित्व सप्तः वै शीर्षण्य प्राण इस शास्त्र से शीर्षण्य से वे इंद्रिया विशेषित है प्राणों की उत्पत्ति विषय श्रुतियों के परस्पर विरोध का परिहार किया गया अब संख्या विषय विरोध का परिहार किया जाता है उनमें मुख्य प्राण को सुण्रिय तो निर्णय करते हैं और श्रुति विरोध से यहाँ संचय है सप्त उससे सात प्राण उत्पन्न होते हैं इस तरह कहीं पर सात प्राण कहे जाते हैं और अष्ट ग्रह आठ ग्रह और आठ अति ग्रह इस प्रकार कही आठ प्राण ग्रहत्वपूर्ण से वर्णित है और सप्त वही शीर्षण्य सात शीर्षण्य प्राण है और दो नीचे के है इस तरह कहीं कही नव प्राण कहे जाते हैं और कहीं नव वही पुरुषे पुरुष देह में नव प्राण है और दसवीं है इस प्रकार दस प्राण पठित है और दशमे पुरुषे दशमे में दस प्राण है और ग्यारह वहा मन है कहीं एकादश है और सर्वेशा स्पर्शा समस्त स्पर्शो एक अयन स्थान है इस तरह कहीं द्वादश है और कही चक्षुच द्रष्टव्यम चक्षु और द्रष्टव्य इस तरह तेरा है इस प्रकार प्राणों की एकता के प्रति संख्या विषय श्रुतिया परस्पर विरुद्ध है तब क्या प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष प्राण सात है किससे अवगति से क्योंकि सप्ताह प्राण उससे सात प्राण होते हैं? इस प्रकार की श्रुतियों में उतने ही अवगत होते हैं और सप्ताह में शीर्षण शुरे रहने वाले सात प्राण है इस श्रुति में ये विशेषित है परंतु प्राणागुहाशया निहिता हृदय में स्थान में सात सात स्थापित है इस प्रकार सुनी जाती है वह साथ से अधिक प्राणों का बोध कराती है यह दोष नहीं है क्योंकि यह विपक्ष प्रत्येक पुरुष में सात सात प्राण है इस प्रकार पुरुष भेद के अभिप्राय से है साथ सात अन्य अन्य प्राण है इस तरह तत्व तो भेद के अभिप्राय से नहीं है परंतु आठ आदि संख्या भी प्राणों में उदाहरित है तो पुनः साथ ही किस प्रकार होंगे यह ठीक है उदाहरित है परंतु संख्या विषय विरोध होने से इसे एक संख्या का निश्चय करना चाहिए अल्प कल्पना के अनुसार सात संख्या का निश्चय है और अन्य प्राणों की की वृत्ति भेद अपेक्षा से ही है ऐसा मानते हैं सिद्धांति इस पर कहते हैं सूत्र छहस्तु नैवम हस्तादय तो स्थिते अतः न एवं सूत्रार्थ तो पूर्वपक्ष निराशाथ है हस्तादय हस्तो वैग्रहः इत्यादि श्रुति में हाथ आदि भी अधिक प्राण प्रतिपादित है स्थिते इससे सात से अधिक प्राणों के होने पर अतः इस कारण नैवम सात ही प्राण नहीं हो सकते परंतु हस्तो वयग्रह हस्त ही ग्रह है वे कर्मरूप अतिग्रह से गृहित है क्योंकि प्राणी हस्तों से ही कर्म करता है इत्यादि में अन्य हस्त आदि सातों से अतिरिक्त प्राण सुने जाते हैं प्राण सात से होने पर के अंतर्भाव की संभावना की जाती है क्योंकि और अधिक संख्या की प्रतिपत्ति होने पर अधिक संख्या ही ग्राह्य होती है कारण की उस न्यून का अंतर्भाव होता है परंतु न्यून में अधिक संख्या का अंतर्भाव नहीं होता इससे अल्प कल्पना के अनुसार सात ही प्राण होंगे ऐसा नहीं मानना चाहिए उत्तर संख्या के अनुरोध से तो एकदश ही वे प्राण होंगे जैसे कि दशमे पुरुषे पुरुष देह में ये दस प्राण है और मन एकादश है इस प्रकार श्रुति उधारित है यहाँ आत्म शब्द से अंत का ग्रहण किया जाता है क्योंकि करण का प्रकरण है परंतु एकादश से अधिक द्वादश त्रयोदश उदाहरित है ठीक उदाहरित है परंतु एकादश कार्य समुदाय से अधिक कार्य नहीं है जिसके लिए अधिककरण की कल्पना की जाए शब्द स्पर्श रूपरस और गंध विषय पांच प्रकार की बुद्धि है उसके लिए पांच ज्ञानेंद्रिय है वचन आदान ग्रहण विहरण चलना उत्सर्ग, का त्याग आनंद सुख अनुभव ये पांच कर्म के भेद है उनके लिए पांच कर्मेंद्रिय है सब पदार्थों को विषय करने वाला तथा त्रिकाल विषय वृत्ति वाला मन एक है और वह अनेक वृत्तियों वाला है उसका ही मनोबुद्धि अहंकार चित्त मनोबुद्धि अहंकार और अनु सर्व मना सर्व मना ही है और साथ ही शीर्षण्य प्राणों के मानने वालों को चार ही प्राण अभिमत होंगे ये चार होते हुए स्थान भेद से सात गिने जाते हैं दो श्रोत्र दो नेत्र दो नासिका एक वाणी तब अन्य प्राण उनके वृत्ति भेद है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हस्ता आदि की वृत्तियां अत्यंत प्राण तत्व के भेद के अभिप्राय से नहीं कारण की नाभी दसवीं है ऐसा वचन है नाभी नाम का कोई प्राण प्रसिद्ध नहीं है किन्तु मुख्य प्राण का नाभी भी एक विशेष स्थान है अतः नाभि दसवीं ऐसा कहा जाता है कहीं उपासना के लिए कई प्राण गिने जाते हैं और कहीं प्रदर्शन के लिए इस प्रकार प्राणों की संख्या विषय भिन्न भिन्न श्रुतियों के होने पर किस स्थल में किस अर्थ विश्यक विश्यक विश्यक है। ऐसा विचार करना चाहिए कार्य समुदाय के बल से प्राण विषय एकादशत्व प्रतिपादक श्रुति प्रमाण है यह निश्चित होता है दोनों सूत्रों की यह दूसरी योजना है, है। प्राणसाथ ही होंगे क्योंकि तमत्क्रामंत तमोत्मंत उस जीव के शरीर से उत्क्रमण करने पर उसके अनंतर ही प्राण उत्क्रमण करता है प्राण के पीछे उत्क्रमण करने पर अनंतर संपूर्ण प्राण इंद्रिय वर्ग उत्क्रमण करते हैं इस श्रुति में सात की गति सुनी जाती है परंतु इस श्रुति में सर्व शब्द भी पठित है तो सात की ही गति की किस प्रकार प्रतिज्ञा की जाती है विशेषित होने से ऐसा कहा जाता है क्योंकि स यत्र जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सर्व से व्या होता है उस समय मुर्षु रूप ज्ञानहीन हो जाता है चक्षु इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो लोग नहीं देखता ऐसा कहते हैं सर्व शब्द प्रकृतगामी होता है अर्थात सात इंद्रियो को विषय करता है जैसे सब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए यहाँ जो निमंत्रित प्रकृत ब्राह्मण है वे इस सर्व शब्द से कहे जाते हैं अन्य वैसे ही यहाँ भी जो प्रकृत सात प्राण है वे ही सर्वशब्द से कहे जाते हैं अन्यत्र नहीं परंतु वहाँ आठवें विज्ञान का अनुक्रमण भी है तो सात का ही अनुक्रमण कैसे कहते हो यह दोष नहीं है क्योंकि मन और विज्ञान का अभेद होने से वृत्ति भेद होने पर भी सप्तत्व की उपपत्ति होती है इसलिए सात ही प्राण है ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं हस्तो वय ग्रह हस्त इत्यादि श्रुतियों में दूसरे हस्त आदि साथ के अतिरिक्त प्राणप्रतीत होते हैं ग्रहत्व से बंधन भाव ग्रहित होता है। नहीं बांधा जाता क्योंकि अन्य शरीरों में भी बंधन तुल्य है इससे यह ग्रह सन्यक बंधन अन्य शरीर में संचारशील है ऐसा अर्थ से उक्त होता है जैसे कि पुर्यष्ट के लिंगना वह प्राण आदि अल लिंग से युक्त होते हैं उससे बद का बंधन और उससे मुक्त का मोक्ष होता है यह श्रुति मोक्ष के पूर्व इस ग्रह बंधन से अवियोगी है और आथर्वण में विषय और इंद्रिय के अनुक्रमण में चक्षुश द्रष्टव्य चक्षु और द्रष्टव्य इसमें समान रूप से स विषय हस्त आदि इंद्रियो को हस्त चादतव्यम हस्त और ग्रहण करने योग्य वस्तु उपस्थ और आनंदयितव्य वायु और विसर्जनीय पाद और गंतव्य स्थान इस प्रकार गिनाते हैं। इस प्रकार दशमे पुरुषे, दशमे पुरुषे देह में दे ये दश प्राण है और मन ग्यारह है ये जिस समय इस मृत्य शरीर से उत्क्रमण करते हैं उस समय अपने संबंधियों को रोदन कराते हैं इसलिए रुद्र कहलाते हैं यह श्रुति एकादश प्राणों की उत्क्रांति दिखलाती है सर्व शब्द भी प्राण शब्द के साथ संबंधित होता हुआ और अवशेष प्राण को अभिधान करता हुआ प्रकरण के बल से सात में ही नहीं किया जा सकता से बलवती है। सब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए यहाँ पर भी पृथ्वी प्रतिव, पर रहने वाले समस्त ब्राह्मणों का ही ग्रहण न्याय है कारण कि सर्व शब्द की, की सामर्थ्य है परंतु सबके भोजन का संभव न होने से वहां सर्व शब्द की वृत्ति निमंत्रित ब्राह्मण मात्र विषय का ग्रहण की जाती है परंतु यहाँ तो शब्द के अर्थ के संकोच में कोई भी कारण नहीं है इसलिए यहाँ सर्व शब्द से समस्त प्राणियों का परिग्रह है और प्रदर्शन के लिए सातों का अनुक्रमण है यह भी दोष रहित है अतः शब्द श्रुति से और कार्य से एकादश ही प्राण है यह सिद्ध हुआ अधिकरण तीसरा प्राणाणुत्वाधिकरण सूत्र सात्वा अणवश्च च सूत्रार्थ और प्राण इंद्रिया अणु सूक्ष्म है क्योंकि वे इंद्रियों से अग्राहते है। के, के हैं इन प्राणों की अणुता सूक्ष्मता और परिचिनता है परमाणु तुल्यता नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर समस्त देहव्यापी कार्य की अनुपत्ति का प्रसंग होगा ये प्राण सूक्ष्म है यदि स्थूल होते तो मरण काल में बिल से निकले हुए सर्प के समान मरियमाण पुरुष के शरीर से निकलते हुए वे पार्शस्थ लोगों से उपलब्ध होते और ये प्राण परिचुन्न है यदि सर्वगत हो तो उत्क्रांति गति और आगति श्रुति का विरोध होगा और जीव में अंतकरण गुण प्रधानत्व सिद्ध नहीं होगा यदि कहो कि सर्वगतों का भी शरीर प्रदेश में वृत्ति लाभ हो जाएगा तो यह युक्त नहीं है क्योंकि वृत्ति मात्रा में करणत्व हो सकता है वृत्ति अथवा अन्य हो जो उपलब्धि का साधन है वही हमारे मत में कर्ण है में विवाद है अतः करणों में व्यापित्व कल्पना निर्थक है इससे हम ऐसा निश्चय करते हैं कि इंद्रिय सूक्ष्म और परिच्छन्न है अधिकरण चौथा प्राण श्रेष्ठ श्रेष्ठ सूत्रार्थ और मुख्य प्राण भी इंद्रियों के समान ब्रह्म से उत्पन्न होता है मुख्य अन्य प्राणों के समान ब्रह्म का विकार है इस प्रकार सूत्रकार अतिदेश करते हैं वह ब्रह्मा विकारत्व सब प्राणों का समान रूप से ही कहा गया है ये जायते इससे प्राण मन और सब इंद्रिया उत्पन्न होती है और सब प्राण अश्रुच उससे प्राणों को उसके प्राण किया उसने प्राणों किया इत्यादि श्रुतियों से भी इंद्रिय सहित मन से अतिरिक्त प्राणी की उत्पत्ति का श्रवण होता है तो पुनः यह किस लिए है अधिक शंका के परिहार के लिए है क्योंकि ना नादासिक नामक नादासिक नामक ब्रह्म प्रधान सूक्त में न नृत्युरासिदृतम महाप्रलय काल में मृत्यु नहीं थी और अमृत भी नहीं था रात्रि तथा दिवस के चिन्ह भूत चंद्र और सूर्य नहीं थे स्वधा के साथ अर्थात पितृदेव भी नहीं था वह अकेला व्यापार रहित ब्रह्म था, था उससे पर अन्य कुछ नहीं था यह मंत्र वर्ण है आनीत तो वह चेष्टा युक्त है यह शब्द प्राण कर्म का ग्रहण होने से उत्पत्ति के पूर्व प्राणों को विद्यमान की भाति सूचित करता है इससे प्राण उत्पत्ति रहित है इस प्रकार किसी की बुद्धि उत्पन्न हो सकती है उसका अतिदेश से निराकरण करते हैं आनीत शब्द भी और अप्राणो वह अप्राण मन रहित और शुद्ध है इस प्रकार मूल प्रकृति प्राण आदि समस्त विशेषो से रहित दिखलाई गई है इसलिए यह आनीत शब्द कारण के सद्भाव प्रदर्शन के लिए ही है प्राणो व प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है इस श्रुति के निर्देश से श्रेष्ठ यह शब्द मुख्य प्राण का अभिधान करता है प्राण ज्येष्ठ है क्योंकि काल काल गर्भधान से लेकर उसका वृत्ति लाभ होता है यदि उस समय वृत्ति लाभ न हो तो गर्भाशय में निश्त शुक्र दूषित हो जाता और उसका संभव न होता श्रोत्र आदि तो ज्येष्ठ नहीं है क्योंकि कर्ण शशकुली आदि स्थान विभाग निष्पन्न होने पर उनका वृत्ति लाभ होता है गुणों के अधिक्य से प्राण श्रेष्ठ है क्योंकि न वही तुम्हारे बिना हम जीवित रहने में सफल नहीं है ऐसी श्रुति है अधिकरण पांचवायु क्रिया अधिकरण सूत्र नव से बारह सूत्र नौवा न वायु क्रिये पृथकोपदेशात न वायु क्रिये पृथक न वायु क्रिये मुख्य प्राण न वायु है और इंद्रियों का व्यापार किंतु वायु विशेष है पृथक उपदेश ज्योतिषा जाए प्राण इत्यादि श्रुति में उसका पृथक उपदेश है उस मुख्य प्राण का क्या स्वरूप है इस प्रकार अब जिज्ञासा होती है श्रुति से ऐसा प्राप्त होता है कि प्राणवायु है क्योंकि यह प्राणाय जो प्राण है वह वायु है वह वायु प्राण अपान अपान्यान उदान और समान भेद से पांच प्रकार का है ऐसी श्रुति है अथवा अन्य सांख्य शास्त्र के अभिप्राय से प्राण समस्त करणों की वृत्ति है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि इंद्रियों की सामान्य वृत्ति प्राण आदि पांच वायु है अन्य तंत्र वाले ऐसा कहते हैं इस कहते हैं प्राणवायु नहीं है और उसी प्रकार करणों का व्यापार भी नहीं है इससे इससे की इसका पृथक उपदेश है प्राण प्राण ही मनोमय से पृथक उपदेष नहीं होना चाहिए इसी प्रकार प्राण का इंद्रिय व्यापार से भी पृथक उपदेश है कारण की वाणी आदि इंद्रियों का अनुक्रम कर तत्त प्रकरण में प्राण का पृथक अनुक्रम है और वृत्ति और वृत्तिमा, वृत्तिमान का अभेद है करुणा का व्यापार होता हुआ उसका करणों से उपदेश नहीं होना चाहिए उसी जायते इस, इससे प्राण मन और सब इंद्रियां आकाश और व्या वायु उत्पन्न होते हैं इत्यादि श्रुतियों का जिनमें प्राण का वायु और इंद्रियों से पृथक उपदेश है उनका भी अनुसरण करना चाहिए समस्त की एक वृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय की पृथक एक एक वृत्ति है और समुदाय कारक नहीं है न्याय से यह हो जाएगा कि एक में वर्तमान एकादश पक्षी प्रत्येक प्रतिनियत व्यापार वाले होते हुए भी मिलकर एक पंजरा को चलाते हैं वैसे ही एक ही शरीरवर्ती एकादश प्राण प्रत्येक प्रतिनियत व्यापार वाले होते हुए भी मिलकर एक प्राण नामक वृत्ति को प्राप्त करेंगे नहीं ऐसा कहते हैं प्रत्येक रहने वाले पिंजरा संचालन के अनुरूप अवंतर व्यापारों से युक्त पक्षी मिलकर एक पिंजरा को हिलावे उसमें तो यह युक्त है क्योंकि वैसा देखने में आता है यहाँ तो श्रवण आदि अवान्तर व्यापार से युक्त इंद्रिया मिलकर प्राण व्यापार करे यह युक्त नहीं है कारण की प्रमाण नहीं है और प्राण व्यापार श्रवण आदि से अत्यंत विलक्षण है इसी प्रकार प्राण में श्रेष्ठत्व आदि उद्घोष और उसके प्रति वाक आदि का गुण स्वीकार कर। सकता इसलिए प्राण वायु और इंद्रियों के व्यापार से भिन्न है तो यह प्राण स वायु जो प्राण है यह वायु है यह श्रुति कैसे उपपन्न होगी कहते हैं यह वायु ही अध्यात्म भापन्न पांच प्रकार का होकर विशेष रूप से अवस्थित होता हुआ प्राण नाम से कहा जाता है वह न अन्य तत्व है और न वायु मात्र है इसलिए भेद श्रुति और अभेद श्रुति दोनों भी विरुद्ध नहीं है ऐसा हो परंतु तब प्राणों को भी इस शरीर में जीव के समान स्नातंत्र प्राप्त होता है क्योंकि वह श्रेष्ठ है और वाणी आदि इंद्रिया उसके अंग रूप से स्वीकार है इस प्रकार सुु वाक आदि इंद्रियों के सुप्त होने पर अकेला प्राण ही जागता है अकेला प्राण ही मृत्यु से व्याप्त नहीं होता वाक आदि का अपने में सहारण करता है अतः प्राण संवर्ग है जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है वैसे प्राण अन्य प्राण इंद्रियों की रक्षा करता है इस प्रकार प्राण की अनेक प्रकार की विभूति सुनी जाती है इसलिए प्राण में भी जीव के समान स्वातंत्र प्रसंग है उसका परिहार करते हैं सूत्र दसवा चक्षुरादिवत्यादिभ्य चक्षुरादिवत्यादिभ्य सूत्रार्थ दो शब्द पूर्व पक्ष के व्यावृत्ति के लिए है प्राण जीवात्मा के समान स्वतंत्र नहीं है किंतु चक्षु आदि चक्षुरादिव चक्षु आदि के समान पराधीन है क्योंकि प्राणों के संवाद प्रकरण में तच्चा, सह, तच्चा चक्षु आदि के साथ प्राण का उपदेश है और उसमें अचेतना आदि का प्रतिपादन है भाषा तू शब्द जीव के समान प्राण की स्वतंत्रता तो की व्यावृत्ति करता है जैसे चक्षु आदि इंद्रिया राजसेवक के समान जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रति उपकरण है स्वतंत्र नहीं है वैसे ही मुख्य प्राण भी राजम के समान जीव का स्वतंत्र नहीं है किससे इससे कि उनके साथ इनका उपदेश आदि है प्राण संवाद आदि में पुनः चक्षु आदि के साथ ही प्राण का शासन उपदेश किया जाता है और समान धर्मों वाला बृहद दित्य प्रोक्त अर्थंतर अर्थंतर अग्नौ प्रोत्तम आदि के समान एक शासन युक्त है भगवान सूत्रकार सूत्रस्थ आदि शब्द से सातत्व और चेतनत्व आदि प्राण के स्वतंत्र निवारक हेतुओं को दिखलाते हैं ऐसा हो यदि प्राण का नेत्र आदि के समान जीव के प्रति कर्णभाव स्वीकार किया जाए तो उसके भी रूप आदि के समान अन्य विषय प्रसक्त होगा रूप आदि के आलोचना आदि अपनी वृत्तियों द्वारा चक्षु आदि का जीव के प्रति करण भाव होता है और रूप आलोचना आदि एकादश कार्य समुदाय की ही गणना की गई है जिसके लिए एकादश इंद्रियों का संग्रह किया गया है किंतु बारहवा अन्य कार्य समुदाय अधिगत नहीं होता जिसके लिए इस बारहवें प्राण की प्रतिज्ञा की जाए अतः इसका उत्तर कहते हैं सूत्र ग्यारह अकर्णवाच न दोष तथा ही दर्शयती न दोष तथा ही दर्शयती सूत्रार्थ अकर्ण्वाच प्राण को ज्ञान में कर्ण न होने से न दोष चक्षु आदि के समान अन्य विषय प्रसंग का दोष नहीं है ही क्योंकि तथा उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों को धारण रूप कार्य प्राण में दिखलाती है। यहां अन्य विषय प्रसंग दोष नहीं है क्योंकि प्राण अकर्ण है प्राण का चक्षु आदि के समान विषय परिच्छेद निश्चय से करणत्व स्वीकार नहीं किया जाता इतने मात्र से इसका कार्य भाव नहीं है क्योंकि श्रुति अन्य प्राणों में न होने वाला मुख्य प्राण का विशेष कार्य प्राण संवाद आदि में दिखलाती है अतः प्राण अनंतर ने अपनी ज्येष्ठता के लिए विवाद किया इस प्रकार आरम्भ कर प्रजापति तुम्हें तो से किसके उत्क्रांत होने पर शरीर अत्यंत पापिष्टसा दिखाई देने लगे वही तुम्हें श्रेष्ठ है ऐसा उपन्यास कर प्रत्येक वाक आदि के उत्क्रमण से केवल उसकी वृत्तिमात्रीन पूर्व के समान जीवन दिखलाकर प्राण के उत्क्रमण की इच्छा होने पर वाक आदि की शैथल्य प्राप्ति और शरीर पात प्रसंग को दिखलाती हुई प्राण निमित्त शरीर और इंद्रियों की स्थिति दिखलाती है कान प्राण प्राणवाच उनसे मुख्य प्राण ने कहा मोहकमत प्राप्त हो मैं ही अपने को पांच प्रकार से विभक्त कर इस कार्य करण संघात रूप शरीर को अवलंबन कर धारण करता हूँ यह श्रुति भी इसी अर्थ को कहती है प्राणेन इस निकृष्ट शरीर नामक ग्रह की प्राण से रक्षा करता हुआ इस प्रकार यह श्रुति में चक्षु आदि के सुप्त होने पर प्राण निमित शरीर की रक्षा दिखलाती है यस्मात कस, कस्मात चंगात तो, जिस किसी अंग से प्राण उत्क्रमण करता है वह रस उसी जगह सूख जाता है और तेन उस प्राण द्वारा जीव जो खाता है और जो पीता है उसे अन्य प्राणों का रक्षण करता है इस प्रकार प्राण निमित शरीर और इंद्रियों की पुष्टि दिखलाती है कस्मिन्न उत्क्रांत किसके देह से उत्क्रांत होने पर मैं उत्क्रांत होऊंगा और किसके देह में प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित होऊंगा यह विचार कर प्राण मृत उसने प्राणों को उत्पन्न किया इस प्रकार श्रुति जीव की उत्क्रांति और प्रतिष्ठा न प्राण निमित्त दिखलाती है सूत्र 12 बारवा पंचवृत्तिर मनोवत पंचवृत्ति मनोवत व्यपदिश्यते सूत्रार्थ प्राण को प्राणोपानो इत्यादि श्रुति से मनोवत्त मन के समान पंचवृत्ति पांचवृत्ति वाला व्यपदिश्यते कहा जाता है भाषात और इस हेतु से भी मुख्य प्राण का विशेष कार्य है क्योंकि प्राणोपान प्राण अपान व्यान उदान समान इस प्रकार श्रुतियों में यह प्राण पांच वृत्ति वाला कहा जाता है प्राण प्रागवृत्ति जिसका बाहर जिसका व्यापार बाहर उच्चवास आदि देह धारण कर्म है अपान अर्वागवृत्ति जिसका व्यापार भीतर आकर्षण और निश्वास कर्म है व्यान इन दोनों की संधि में वर्तमान होता हुआ गिरवान कर्म का हेतु है उदान ऊर्द वृत्ति वाला और उत्क्रांति आदि गति आगति का हेतु है जो सब अंगों में समान रूप से अंदरसों को ले जाता है वह समान है इस प्रकार कार्य भेद की अपेक्षा यह वृत्ति भेद है ऐसे मन के समान प्राण भी पांच वृत्ति वाला है जैसे मन की पांच वृत्तियां है वैसे प्राण की भी पांच वृत्तियां है यह अर्थ है आदि क्योंकि उसके ग्रहण से पांच संख्या से अधिक हो जाएगी परंतु यहाँ तीन श्रोत्र आदि निरपेक्ष भूत और भविष्य आदि विषय अन्य भी मन की वृत्तियां हैं इस प्रकार पांच संख्या से अधिक का समान है यदि ऐसा हो तो पर से अविरुद्ध अनुमत होता है इस न्याय से यहाँ भी योगशास्त्र में प्रसिद्ध मन की पांच वृत्तियों का ग्रहण किया जाता है प्रमाण प्रमिति विपर्य भ्रम विकल्प शश आदि ज्ञान निद्रा और स्मृति अथवा अनेक वृत्ति होने से मन प्राण का दृष्टांत है ऐसा समझना चाहिए अथवा उपकरण है पांच वृत्ति वाला होने से मन के समान ऐसी योजना करनी चाहिए। अधिकरण सूत्र तेरा अणुच अणुच सूत्रार्थ मुख्य प्राण अणु सूक्ष्म और परिचिन्न है और यह मुख्य प्राण अन्य प्राणों के समान परमाणु है, है।, है उपलब्ध नहीं होता परिचिन भी है क्योंकि उत्क्रांति गति और आगति की श्रुतियां है परंतु समुषिणा पुतिका मच्छर से सूक्ष्म जंतु के समान मच्छर के समान हाथी के समान इन तीनों लोगों के समान और इस के समान इत्यादि स्थलों के इत्यादि स्थलों में प्राण के विभुत्व प्रतिपादिक श्रुति है सिद्धांति कहते आधिदेविक समी वृष्टि हिरण्य गर्भ की प्राण से ही यह विभुत्व श्रुति है आध्यात्मिक रूप से नहीं और कोतिका के समान इत्यादि साम्य वचन से प्रत्येक प्राणी में वर्ती प्राणी प्राण को परिचिन्न ही देखा दिखलाया जाता है इससे दोष नहीं है अधिकरण सातवा ज्योतिराद्यधिक सूत्रचौध्योतिराद्यधिष्ठान तु तदा मनना ज्योतिराद्यधिष्ठान तु तदा सूत्रार्थ तु शब्द पूर्वपक्ष के निरासार्थ है ज्योतिराद्यधिष्ठान चक्षु आदि इंद्रियों की आदित्य आदि आदिदेवता के अधीन होती है भूतवा इत्यादि भाषाथ क्या वे प्रकृत प्राण अपनी महिमा से ही अपने अपने कार्य के लिए समर्थ होते हैं अथवा देवता से अधिष्ठित होते हुए समर्थ होते हैं ईश्वर विचार किया जाता है पूर्व पक्ष अपनी कार्यशक्ति के योग से अपनी महिमा से ही प्राण अपने कार्य में प्रवृत्त होने चाहिए क्योंकि देवता से अधिष्ठित प्राणों का प्रवृत्ति स्वीकार करने पर उस अधिष्ठा देवताओं को ही प्रसंग होने से शारीरिक का भुक्तृत्व लुप्त हो जाएगा अतः अपनी महिमा से ही इनकी प्रवृत्ति होती है ऐसा यह प्राप्त होता है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर यह कहा जाता है ज्योतिराद्य अधिष्ठानम तो शब्द से पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति की जाती है ज्योति आदि से अग्नि आदि अभिमान देवताओं से अधिष्ठित प्रवृत्त होता है ऐसी मननाथ इसी प्रकार अग्निर्वाघ भूतवा अग्निवाक होकर मुख में प्रविष्टा हुई इत्यादि श्रुतिया है अग्नि का यह वाघाव और मुख प्रवेश देवता रूप से अधिष्ठातृत्व अंगीकार कर कहा जाता है क्योंकि देवता संबंध मेराकरण कर अग्नि का वाणी अथवा मुख में कोई विशेष संबंध दिखाई नहीं देता इसी प्रकार वायु प्राणु प्राण होकर नासिका में प्रविष्ट हुआ इत्यादि की भी योजना करनी चाहिए इस प्रकार अन्यत्री वाघेव वाणी ही ब्रह्मा का चतुर्थपाद है वह अग्नि रूप ज्योति से दीप्त होता है और अपना कार्य करता है इत्यादि से वाघ आदि अग्नि आदि ज्योति है आदि वचन से इसी अर्थ को श्रुति दृढ़ करती है सह वही उस प्रसिद्ध प्राण ने उद्गीत प्रधान देवता को मृत्यु, मृत्यु आदि से से पार जब मृत्यु से मुक्त हुई, तब वह अग्नि हो गई इत्यादि से श्रुति वाक आदि में अग्नि आदि भाव की प्राप्ति वचन से इसी अर्थ को सूचित कराती है और सर्वत्र अध्यात्म और अधिदेव अध्य विभाग से वाणी आदि और अग्नि आदि अनुक्रमण इस प्रत्याशत संबंध से होता है स्मृति में भी तत्वदर्शी ब्राह्मण वाणी को अध्यात्म कहते हैं वक्तव्य को अधित और उस समय अग्नि को अधिदेवत कहते हैं इत्यादि से वाक आदि अग्नि आदि देवताओं से अधिष्ठित है ऐसा विस्तार पूर्वक दिखाया गया है जो यह कहा गया है कि प्राण अपनी कार्यशक्ति के योग से अपनी ही महिमा से प्रवृत्त होंगे यह अयुक्त है क्योंकि रथ आदि समर्थ होने पर भी बैल आदि से अधिष्ठित होकर उनमें प्रवृत्ति देखी जाती है दोनों प्रकार से उपपत्ति होने पर भी आगम से आदि में देवता निश्चित होता है जो यह कहा गया है कि अधिष्ठात्र देवताओं को भोक्तृत्व प्रसंग होगा और जीव को नहीं उसका परिहार किया जाता है सूत्र पंद्रहवा प्राणवता शब्दात सूत्रार्थ प्राणवता प्राणवान जीव के साथ इंद्रियों का स्व स्वामी भाव संबंध है अतः वही भोक्ता है शब्दार्थ क्योंकि इसमें इत्यादि श्रुति है पुरुष प्राणों के अधिष्ठातृ देवताओं के होने पर भी प्राणवान कार्य करना संघात के स्वामी जीव से ही इन प्राणों का संबंध श्रुति से अवगत होता है जैसे कि अथत जिसमें यह चक्षु कृष्ण तारा से उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष पुरुष है उसे रूप ग्रहण के लिए नेत्रिय है जो ऐसा जानता है कि मैं इसे सुंगू वह आत्मा है उसे गंध ग्रहण के लिए घृण है इसी प्रकार की श्रुति जीवात्मा के साथ ही प्राणों का संबंध श्रवण कराती है और प्रत्येक कारण में अधिष्ठात्रु देवताओं के अनेक होने से इनका इस शरीर में भोक्तृत्व नहीं हो सकता क्योंकि इस शरीर में यह एक ही जीवात्मा प्रतिसंधान आदि के संभव से भोक्ता अवगत होता है सूत्र 16 सूत्रार्थ नित्यवात्थ और तस् जीव के स्वकर्मोपार्जित शरीर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व द्वारा नित्यवात नित्य होने से देवताओं में भोक्तृत्व नहीं है भाष्यर्थ और इस जीव और वह जीव इस शरीर में भोक्ता रूप से नित्य है क्योंकि उसमें पुण्य पाप के संबंध का संभव है और सुख दुख के उपभोग का संभव है किंतु देवताओं में नहीं है कारण कि वे परम ऐश्वर्य पद पर अवतिष्ठमान होते हुए इस दूषित शरीर में भोक्तृत्व प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है पुण्य में वामु पद में स्थित देवताओं को पुण्य ही प्राप्त होता है पाप प्राप्त नहीं होता यह श्रुति है और जीवात्मा के साथ प्राणों का नित्य संबंध है क्योंकि उसके उत्क्रांत होने उत्क्रांत होने होने के प्राण प्राण उत्क्रमण करता है पर अनंतर उसके पीछे सब प्राण उत्क्रमण करते हैं इत्यादि श्रुतियों से उत्क्रांति आदि में उनकी अनुवृत्ति देखी जाती है इसलिए इंद्रियों के नियामक देवताओं के होने पर भी जीव का भोक्तृत्व हटता नहीं क्योंकि करणपक्ष के ही देवता है के नहीं है। अधिकरण हैठ वाला इंद्रिया इंद्रिया त्यपदेशा श्रेष्ठात्, ते इंद्रियाणि श्रेष्ठात्, सूत्रार्थ श्रेष्ठात् मुख्य अठा से अन्यत्र श्रेश्थार, अन्यते। इंद्रियाणी इंद्रिय शब्द से कहे जाते हैं तदव्यपदेशा तो क्योंकि जायते प्राणः इत्यादि से उनका भेद से व्यपदेश है और मुख्य प्राण एक और अन्य एकादश प्राण अनु एकादश प्राणों के विषय में यह दूसरा संदेह किया जाता है कि क्या अन्य प्राण मुख्य प्राण के ही वृत्ति भेद है अथवा अन्य तत्व है तो क्या प्राप्त हुआ पूर्व पक्षी अन्य प्राण मुख्य प्राण के ही भेद है किससे श्रुति से जैसे कि अच्छा हम सब इस प्राण के रूप हो जाए ऐसा निश्चय कर वे बाघादि सब इसी के रूप हो गए यह श्रुति मुख्य और अन्य प्राणों को एक दूसरे के समीप स्थापित कर अन्य प्राणों का मुख्य प्राण रूपत्व ख्यापन करती है इस प्रकार उन सब को उद्देश्य कर प्राण इस एक शब्द का प्रयोग होने से उनके एकत्व का निश्चय होता है अन्यथा प्राण शब्द को अनेकार्थत्व अन्याय वाक्य भेद प्रसाद होगा अथवा एक में में मुख्यत्व और अन्य लाक्षणिकत्व होगा जैसे एक ही प्राण की प्राण आदि पांच वृत्तियां है वैसे ही वाक आदि एकादशी की भी प्राण की ही वृत्तियां है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं वाक आदि मुख्य प्राणा से अन्य ही तत्व है किस से? विपदेश के भेद से यह विपदेश भेद क्या है श्रेष्ठ को प्राण को छोड़कर वे अवशिष्ट प्रकृत प्राण एकादश इंद्रिया है ऐसे कहे जाते हैं है। जायते प्राणों उससे प्राण मन और सब इंद्रिया उत्पन्न होती है इस प्रकार के श्रुति वाक्यों में प्राण का पृथक विपदेश किया जाता है और इंद्रियों का पृथक परंतु ऐसा होने पर मन भी प्राण के समान इंद्रिय नहीं होना चाहिए क्योंकि मन देखने में आता है है यह ठीक स्मृति में तो एकादशेन्द्रियाणि मन का भी एक आदि के समान इंद्रिय रूप से संग्रह किया जाता है परंतु प्राण इंद्रिय है ऐसा श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है यह विपदेश भेद तत्व भेद पक्ष में उत्पन्न होता है तत्व पदार्थ के एक होने पर तो वह प्राण एक होता हुआ इंद्रिय विपदेश को प्राप्त होता है नहीं होता है ऐसा विरुद्ध है इसलिए अन्य वागादि इंद्रिया मुख्य प्राण से अन्य तत्व है और वाघादी इंद्रिय तत्वातर क्यों है सूत्र अठारहवा भेद श्रुते ही सूत्रार्थ अथ हेमास प्राणम मुचु प्राण इत्यादि श्रुति में प्राण का इंद्रियो से पृथक श्रवण है अतः प्राण प्राण से तत्व है। का से है है का सर्वत्र श्रवण होता तेह वागाचमुचु देवताओं ने वाणी से कहा इस प्रकार उपक्रम कर असुरों से पाप विद्ध वाक आदि इंद्रियों को कहकर और वाक आदि के प्रकरण को समाप्त कर अथ हेममासन्यम अनंतर मुखस्त इस प्राण को कहा इस प्रकार असुरु का विध्वंस करने वाले मुख्य प्राण का प्रथक उपक्रम है उसी प्रकार मनोवाचम मन वाक और प्राण उनको प्रजापत्य ने अपने लिए किया इत्यादि श्रुतियां भी उदाहरण रूप से देनी चाहिए इससे भी अन्य वाक आदि इंद्रिया मुख्य प्राण से भिन्न तत्व है और वाकदि इंद्रिया अन्य तत्व क्यों है सूत्र उन्नीसवा वैलक्षण्यालक्षण्या सूत्रार्थ और सुषुप्ति में प्राण की स्थिति है और वाग आदि इंद्रियों की नहीं है इस वैलक्षण्य से भी वाग आदि इंद्रिया मुख्य प्राण से भिन्न तत्व है भाषाथ मुख्य प्राण और अन्यो वाघ में वे में लक्षण नहीं है वाक इंद्रियों के सुषुप्त होने पर अकेला मुख्य प्राण जागता है और वही एक मृत्यु से व्याप्त नहीं होता और, अन्य होते वही और, से देह, और, और पतन का हेतु है किन्तु इंद्रिया नहीं है इंद्रिया विषय के ज्ञान में निमित्त है किंतु प्राण नहीं है इस प्रकार का प्राण और इंद्रियों में महान लक्षण भेद है इससे भी वे अन्य तत्व सिद्ध होते हैं जो यह कहा गया है कि ते वे सब उसके ही रूप हुए इस श्रुति से इंद्रिया प्राण ही है तो वह युक्त नहीं है क्योंकि वहां भी पूर्वापर के वहाँ से भेद प्रतीत होता है जैसे कि वीश्या वाक ने व्रत किया कि मैं बोलती ही रहूंगी इस प्रकार वाक इंद्रियों का अनुक्रम कर मृत्यु ने श्रम होकर उनको व्याप्त किया ही होती है, इस प्रकार वाक आदि श्रुति मृत्यु से, से, से अनभिभूत उस प्राण का पृथक अनुक्रम करती है अयम वही निश्च निश्चित यही हमसे श्रेष्ठ हमें हम श्रेष्ठ है इस प्रकार श्रुति उसकी श्रेष्ठता का अवधारण करती है इसलिए उसके साथ विरोध न न होने से वाघ आदि में स्व लाभ प्राण के अधीन है ऐसा वाघ आदि का प्राण रूप होना है ऐसा समझना चाहिए आदत में से नहीं अतः अतएव प्राण शब्द इंद्रियों में लाक्षणिक सिद्ध होता है जैसे कि वे वे इस, इस वे सब इसी के रूप हो गए अतः वे इसी के नाम से प्राण इस प्रकार कहे जाते हैं यह श्रुति मुख्य प्राण विषय प्राण शब्द की इंद्रियों में लाक्षण वृत्ति दिखलाती है इससे वाक आदि इंद्रिया प्राण से पृथक तत्व है अधिकरण वज्ञा लुप्या संा मृत्तिर्लुप्त संज्ञा मृत्तिर्लुप्तिस्तुत्वृत्वत उपदेश संज्ञा मृत्तिर्लुक्तिवृत्त कपदेश पूर्वपक्ष के आत्ति के लिए तासाम इस श्रुति में प्रतिपादित त्रिव्रत कर्ता परमेश्वर ही संज्ञा संज्ञा है जीवन ही उपदेशा क्योंकि व्याकरणी इत्यादि श्रुति में उसमें ही व्याकरण कर्तृत्व का उपदेश है सत्के प्रकरण में तेज जल और अन्य की सृष्टि कहकर संयम दैवता क्षेत्र उस सत नामक देवता ने एक किया मैं इसे जीव रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं और उनमें से एक एक देवता को त्रिवृत त्रिव्रत करूं इस प्रकार उपदेश किया जाता है यहां संचय होता है कि क्या यह नाम रूप का व्याकरण जीव कर्तृक है अथवा परमेश कर्तृक है पूर्व पक्षी यहाँ यह प्राप्त होता है कि यह नाम रूप का व्याकरण रचना जीव कर्तृक है इससे? इससे अरेन इस जीव रूप से ऐसा विशेषण है जैसे लोक में चार द्वारा में मैं गणना करूं। इस प्रकार के प्रयोग में सेन्न गणना चार करतृक होती हुई भी प्रयोजक करता होने से राजा मैं गणना करूँ इस प्रकार उत्तम पुरुष के प्रयोग से उनका अपने में अध्यारोप करता है वैसे नाम का व्याकरण जीव कर्तृक होते हुए भी प्रयोजक प्रयोजकर्ता होने से देवता व्यावाणी व्याकरण करो इस प्रकार उत्तम पुरुष के प्रयोग से उसका अपने में करता है और आदि नामों में और घट शराव आदि रूपों में जीव का ही व्याकरण कर्तृत्व दिखा गया है इसलिए यह नाम रूप व्याकरण जीव कर्तृक ही है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं संज्ञा कुल्ती से पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करते है निरपवाद उसका ही कर्त रूप से निर्देश है अग्नि आदित्य चंद्रमा विद्युत इस प्रकार जो यह नाम का व्याकरण तथा कुश काश पलाश आदि में और पशु मृग मनुष्य आदि में प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति में अनेक प्रकार का जो यह रूप व्याकरण है वह तेज जल और के निर्माता परमेश्वर की ही कृति हो सकती है एक कि क्षण किया इस प्रकार उपक्रम कर व्याकरणी व्याकरण इस प्रकार उत्तम पुरुष के प्रयोग से पर ब्रह्म का ही व्याकरण कर तृत्व यहाँ उपदेश किया जाता है परंतु जीवेन इस विशेषण से व्याकरण जीवकर्तृक निश्चित किया गया है यह ऐसा नहीं है क्योंकि जीवे इसका अनुप्रवेश अनुप्रवेशकर इसके साथ संबंध है परंतु होने के कारण इससे संबंधित नहीं है उससे संबंध होने पर व्याकरण यह देवता विषय उत्तम पुरुष औपचारिक कल्पना करना पड़ेगा और गिरी नदी समुद्र आदि नाना प्रकार के नाम और रूपों के व्याकरण करने की जीव में सामर्थ्य नहीं है और जिनमें भी सामर्थ्य है उनमें भी वह परमेश्वर के अधीन है और जैसे दूत राजा से अत्यंत भिन्न है, वैसे जीव परमेश्वर से अत्यंत भिन्न नहीं है क्योंकि आत्मना यह विशेषण है और जीव भाव तो केवल उपाधि निमित्त है इसलिए उससे जीवकृत नाम रूप व्याकरण भी परमेश्वर कृत ही होता है और आकाशो वही आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाहक है इत्यादि श्रुतियों से परमेश्वर ही नाम और रूप का व्याकरता है यह सब उपनिषदों का सिद्धांत है इसलिए नाम रूप का व्याकरण त्रिव्रत करने वाले ईश्वर का ही कर्म है यहाँ यह नाम रूप का व्याकरण त्रिवुत त्रिव्रतकर्ण पूर्वक ही विवक्षित है कारण कि प्रत्येक नाम रूप का व्याकरण तेज जल और अन्य की उत्पत्ति वह तेज का रूप है जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह अन्य का है इत्यादि से श्रुति दिखलाती है उसमें अग्नि यह रूप का व्याकरण किया जाता है रूप के व्याकरण होने पर विषय में उपलम्भ से अग्नि यह नाम का है इसी प्रकार आदित्य चंद्र और विद्युत में भी समझना चाहिए और इन अग्नि आदि उदाहरणों से पार्थिव जलीय और तेजस तीनों द्रव्यों में भी समान रूप से त्रिव्रतकरण होता है क्योंकि उपक्रम और उपसंहार उन तीनों में साधारण है जैसे कि हिमास्त्रिय तीन देवता प्रत्येक त्रिव्रत त्रिव्रत होते है इस प्रकार यह समान रूप से उपक्रम है और समान रूप से यह उपसंहार है यदो रोहिता जो कुछ रोहित है वह तेज का रूप है इस प्रकार यह आदि है और यद विज्ञात तथा जो कुछ अभिज्ञात सा है वह इन देवताओं का ही समुदाय है यह अंत है ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिव्रत त्रिव्रत होता है इस प्रकार बाह्य पदार्थ में उन तीनों देवताओं का दूसरा आध्यात्मिक त्रिव्रतकरण कहा गया है अब आचार्य आशंकित किसी एक दोष के परिहार की इच्छा करते हुए उसको श्रुति के अनुसार ही दिखलाते हैं सूत्र मासादि मासादि यथा सूत्रसादिभव यशद यहांशब्द इतर मासादि मसादी पुरुष आदि भवृत्त अन्नात्मक भूमि के कार्य है चो, और यथा यहांश मूत्रम लोहित इत्यादि श्रुति के अनुसार अुसार इतरश्च रुधिर आदि जल आदि के कार्य है भाषा था पुरुष द्वारा त्रिव्रतकृत उपभोग की हुई भूमिका मांस आदि कार्य श्रुति के अनुसार निष्पन्न होता है जैसे कि अन्न मशितम खाया हुआ अन्न त्रि तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो अत्यंत स्थल भाग है वह मल है जो मध्य भाग है वह मांस और जो अत्यंत सूक्ष्म है वह मल हो जाता है यह श्रुति है यह त्रिव्रतकृत भूमि ही आदि अन्न रूप से खाई जाती है ऐसा अभिप्राय है उसका स्थूलतम रूप पुरुष भाव से बाहर निकलता है मध्यम रूप से, से को चढ़ाता है, है है। बढ़ाता है और अत्यंत तो मन है। इस प्रकार अन्य जल तेज का भी श्रुति के अनुसार कार्य समझना चाहिए इस प्रकार मूत्र लोहित रक्त और जल के कार्य है और हड्डी मज्जा और वाक तेज के कार्य है यहाँ कहते हैं कासाम उसमें प्रत्येक को त्रिव्रत त्रिव्रत किया इस सामान्य श्रुति से यदि सभी है तो इधम तेजम यह तेज यह जल और यह अन्न है और अध्यात्म मन्नम शरीर में जो मांस आदि है वह खाए हुए अन्न का कार्य है यह लोहित आदि पिए हुए जल का कार्य है और यह अस्थि आदि खाए हुए तेज घृत तेल आदि का कार्य है इस श्रुति में यह विशेष व्यपदेश क्यों किया है इस पर कहते हैं सूत्र 22 वैशेष्या तद्वाद सूत्रार्थ तो शब्द चंकित दोष की निवृत्ति करता है पृथ्वी आदि का करणत्व समान होने पर भी पृथ्वी पृथ्वी आदि के के से तत्वाद यह पृथ्वी है यह जल है इत्यादि व्यवहार होता है सूत्रस्थ तो द्वितीय तत्वाद पद अध्याय की समाप्ति का सूचक है तू शब्द से शंकित तो दोष का निराकरण करते हैं विशेष का भाव वैशेष्य है अर्थात भूयस्व है त्रिव्रतकर्ण होने पर भी अग्नि तेजो भूयस्तम अग्नि में यह त्रिव्रतकर्ण व्यवहार प्रसिद्धि के लिए है त्रिवृत्कृत राज के समान एकत्व तो का प्रसंग होने पर दोक में भूत त्रय विषयक भेद से व्यवहार सिद्ध न होगा इसलिए होने पर भी तेज, जल, अन्न ऐसा बाद, से ही उपपन्न होता है तदवाद तदवाद यह पद का अभ्यास पुनः कथन अध्याय की परिसमाप्ति को सूचित करता है चतुर्थ तो पाद समाप्त तो द्वितीय अध्याय समाप्त तो।